के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीयद्वैत प्रकरण का 26वां कार्य का देख रहे देखते स एस यतह सर्वम व्यात भावेन हेतु नाजम प्रकाशते यतह व्याख्यातम सर्वम नेति नेति इति यख्यात अग्राह्यभावेन हेतुना अजम प्रकाश व्याख्यातम अर्थात मूर्तामूर्ता ब्राह्मण में जो सब सृष्टि का कथन हुआ वो सब वहीं सऐसा नैति नैतिक कह करके एक बार निषेध किया जा किया था पुनः अभी तृतीय अध्याय में फिर इसका निषेध करते हैं अग्राह्यभावेन हेतुना जो सृष्टि पदार्थ है जो हमारा ग्राही मतलब दिखता है इंद्रिय ग्राही होता है वो सब अग्राही अग्राह्य होता है त्याज्य तो वो सब कोई सत्य नहीं है तो इस प्रकार के निश्चय हो जाने से जो अजम है आत्मतत्व तो उसी का प्रकाश होगा द्वैत का जब तक बाध नहीं होगा द्वैत का प्रकाश नहीं होगा टीका में टीका में कहा तक यद्यपि मूर्ता मूर्ता प्रकरण ये पंक्ति हो गया था चुने कहा से चलेगा कहां से, चलेगा? से चलेगा। अच्छा यदि चुने यद्यपि यहाँ नेति नेति कह करके ये तृतीय तो, अध्याय का नवम ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण का अंतिम में ये मंत्र है स ऐसा नेति नेति आत्मा अग्री अग्राह्य नहीं गृह थे असरिया नहीं सीरिये इस प्रकार की मंत्र है इसके लिए भी दिखाते है टीका में शंका अर्थात सिद्धांत उसका स्पष्टीकरण दे रहा है यद्यपि मूर्ता मूर्त प्रकरण प्रतिपादितम आत्मतत्व मूर्तामूर्त ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है बृहदारण्य काम तो वहाँ मूर्ता मूर्त का कथन करके मूर्त अमूर्त सृष्टि मूर्त हो गया पृथ्वी जल तेज और अमूर्त हो गया वायु आकाश ये नया एक लोग कहेंगे नया मत में मूर्तत्व एक मत में मूर्तत्व मूर्तत्म और भूतत्व वो लोग अलग कहते हैं मूर्तत्व क्रियावत्व अथवा परिच्छि परिमाणवत्व दो प्रकार के लक्षण देते हैं तो जिसमें क्रिया होगा वो मूर्त होगा वेदांत मत में मूर्तत्व इंद्रिय ग्राह्यत्व पृथ्वी जल जलतेज इंद्रिय ग्राह्य होंगे इसलिए उनको मूर्त कहा जाएगा वायु आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए उसको मूर्त नहीं कहा जाएगा वायु <स्था> भी इंद्रिय नहीं है वायु का जो स्पर्श है वो इंद्रिय ग्राह्य है वायु स्वयं इंद्रिय नहीं है तो इसलिए वायु और आकाश ये दोनों को अमूर्त कहा जाता है इंद्रियग्राही ग्राह्य अर्थात पृथ्वी पृथ्वी चलो तेज जैसा इंद्रिय होते हैं तो ऐसे वायु इंद्रिय नहीं है वायु का जो स्पर्श है वो ग्राह्य होता है स्पर्श इंद्रिय से वायु का ग्रहण नहीं होगा वायु का स्पर्श का ग्रहण होता है स्पर्श इंद्रिय द्रव्य का ग्राहक होता है किंतु वायु का ग्राहक नहीं होगा अगर वायु चलाए मान नहीं है शरीर के साथ समान उत्ताप वाला है तो वायु पता नहीं चलता हमको स्पर्श पता चलने से हम वायु का अनुमान कर लेते हैं गर्म लगता है ठंडी है ये तो स्पर्श ग्रहण होता है वायु का ग्रहण नहीं होता है इसलिए नव्य एक लोग नहीं मानते का प्रत्यक्ष प्राचीन लोग मानते थे तो मूर्त वेदांत मत में मूर्त हो गया इंद्रिय ग्राह्य अमूर्त इसलिए वायु आकाश तो वो प्रकरण में प्रतिपादितम आत्मतत्म तो वहां भी ये नैति नैति वाक्य आया था तो मूर्तमूर्त ब्राह्मण में इसलिए यह संशय होता है कि प्रतिपादितम आत्मतम तथापि फिर यहाँ क्यों कहते हैं यहाँ अर्थात तो फिर तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण में क्यों कहते हैं उसका उत्तर देते हैं तस्य परम सूक्ष्म दुर्ज्ञान मनते श्रुति तस्य सर्थात आत्मतत्व आत्मतत्वस्य परम परम सूक्ष्मत्वात्त सूक्ष्म होने से दुर्ज्ञान इसलिए श्रुति कहते हैं यथो वाचनिवर्तनते अप्राप्य मनुषा सह ये, तो तो ये दुर्ज्ञान है इसका उपाय विशेष सद्भाव आगछियानयेषसद्भाप्राए तस्वन पुनः पुनः प्रतिदन यो तदेषम अवशिष्ट आत्मस्वूप निवेदय पुनः पुनः उपाय विशेष सद्भाव उपायशेषसद्भाप्राए फिर फिर कहेंगे अलग अलग उपाय करके कहेंगे तो बार बार जब कहेंगे अलग अलग उपाय देंगे तो हमारा बुद्धि उसमें लगेगी अगर वही बात को अब तीन बार कहेंगे बुद्धि और उसमें रुचि नहीं लेगी बुद्धि कहेगा हाँ हाँ ये तो ऐसा ही है ये तो ऐसा ही है तो अगर नया नया फिर शब्द व्यवहार करके नया नया उपाय से कहा जाएगा तो बुद्धि लगेगा और बुद्धि जब कार्य करने लगती है तो सात्विकता बढ़ता है पर सात्विकता का प्रकर्ष होने से ही ज्ञान होता है इसलिए ये अर्थात तो ज्ञान मार्ग का सारे का वही उद्देश्य है कि ज्ञान मार्ग का साधन साधन का यही उद्देश्य है कि बुद्धि को सूक्ष्म करना अर्थात तो इसमें सात्विकता बढ़ाना बुद्धि में स्थूलता है अर्थात तो सात्विकता कम होना रजस अधिक होना तो अथवा तमस अधिक होना रजस अधिक अर्थात वासना अधिक होने से रजस कर्म में प्रवृत्ति तो सात्विकता बढ़ाना ये अर्थात सारे साधना का यही है कि मात्र मतलब फल है कि सात्विकता बढ़ाएगा जो प्रजापति ने इंद्र को कहे और बत्तीस साल रहो और बत्तीस वर्ष रहो ये सबसे क्या होता है ये रजस कमस धीरे धीरे घट जाता है जितना हम निष्काम होकर के सेवा करते हैं और श्रवण में लगे रहते हैं तो बुद्धि कार्य करता है सात्विकता बढ़ता है इसलिए कहते हैं सा उपाय विशेष सद्भाव अभिप्राय उपाय विशेष सद्भाव नूतन उपाय से कहेंगे तस्वुन प्रतिपादन इच्छा उसी आत्मतत्व का आत्म तत्मतत्व प्रतिपाइच्छा से क्या करते हैं यद्यारोपित तदेषम् जो जो आरोप हुआ है वो तद अशेष सर्वम सर्वनृत्या अपनृति अपलाप निराकरण उसका निराकरण के द्वारा अपन नृत्या तृतीया प्रतिपति का अपनि धातु है नूह नू, नू अपलाप तो नु तीन स्त्रियां तीन हो गया अर्थात उसका अपलापो करने से अपलापो निराकरण जो जो आरोप हुआ है वो सब सब का निराकरण करने से अवशिष्टम अवशिष्टम अर्थात तो जो अवशेष रह जाता है आरोपित वस्तु का निराकरण करने से अधिष्ठान ही अवशेष रह जाएगा तो कौन अवशिष्ट को आत्मस्वरूप उसको निवेदयति निवेदयति का निवेदन करती है बताती है सा इत्यादि। स्पष्टी कर्वाण स एस इत्यादि व्याचस्ते श्लोक का उत्तरार्ध में है सर्व्राह्य भावन हेतुना जम प्रकाशते ये सर्वम को मत स्पष्ट करने के लिए पूर्वार्ध में जो स ऐसा नेति नेति इसका व्याख्यान करते हैं तो ये सर्वम जितने हैं ग्राह्य पदार्थ सभी का निराकरण करते हैं वो ग्राह्य पदार्थ कौन है कहते इति इति कह करके जो सब कहा जाता है स्थूल और सूक्ष्म अमूर्त अमूर्त सभी को कहा जाते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति भाष्य में ग्राह्य जनिमद बुद्धि विषय अपलोपति अपलपति स सेती नेति नेति इति आत्मनो स नेति नेति आत्मनो आत्मनो अदृश्यता दर्शयन्ति श्रुतिर उपायस्य उपाय उपेयनिष्ठता अजानत उपाय व्याख्यात उपायत ग्राह्यता भूत अग्राह्य भावन हेतु कारणते ग्राह्य ग्राह्य कौन है जनिमत जनिमत अर्थात जिसका जन्म है जन्म है कार्य जितने कार्य है सब ग्राह्य है इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं और वह बुद्धि विषय भी है जो भी बुद्धि का विषय होता है वो सब कार्य है नया एक लोग हैं बुद्धि का विषय तो आकाश भी होता है ये कहाँ कार्य हो गया तो वैदांतिकेगा कि केवल वो ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सब कार्य ही आकाश भी कार्य तस्माद तस्माद आत्मन आकाश है सम्भूत जो बुद्धि का विषय होगा वो कार्य ही होगा इसलिए ग्राह्य जनीवत बुद्धि ये सब समान है अपल उसका निषेध कर रही है और अपलाप करने से अर्थात अर्थात अर्थात, अर्थात दो नंबर अर्था अर्था प्रमाण से सऐसा इति आत्मनो अदृश्यता दर्शयती होने से ये दर्शयतीय होने से नून हो जाता है सब नित्यम उसे नित्य हो जाता है तो सब का अपलाप करता है श्रुति और अर्थापति प्रमाण से आत्मा अदृश्य है ये दिखाता है यहां तक भाष्य में दर्शयंती श्रुति ही यहां तक पंक्ति पहले टीका में देखेंगे सऐस इत्यादिया श्रुति अदृश्यता आत्मनो विशेष निषेध मुखेन दर्शयती सैति नेति आत्मा ये आत्मनः अदृश्यता अर्थात आत्मा अदृश्य है ये दिखाता है कैसे दिखाती है श्रुति कहते हैं विशेष निषेध मुखेन जितने विशेष है ग्राह्य पदार्थ सबका निषेध करके श्रुति दिखाती है यद्यम दृश्यम का कार्य मनसा वाचां च गोचरी भूतम तद अर्थात अफलपति जो मनसा वाचां च मन और वाणी का जो भी विषय बनते हैं गोचरी भूतम विषय होता है मन का वाणी का जो भी विषय बनता है वो सब का निषेध करता है हम जो चीज जानते हैं वो हम नहीं है और तो वास्तव हम है हम जानने वाला है और हम जिसको जानते हैं वो आत्मा नहीं है वो हम नहीं साहि सा ही परमार्थ वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवाणा परमार्थ आत्मतत्व तो अदृश्यम वो अर्थात विषय तेना ग्रहण नहीं होगा इति ब्रुवाणा स्त्री श्रुति स्त्रीलिंग होने से ब्रुवाणा श्रुति सा श्रुति ब्रुवाणा दृश्य से वस्तुत्व न उपपद्यते थोड़ा विभाग कर लेंगे दृश्य से आगे भिन्न पद है न उपपद्यते से न तृतीया नहीं दृश्य से वस्तुत्व न उपपद्यते इसलिए यह पदछेद है पदच्छेद वस्तुत्व और नौ के बीच में आप ऊपर नीचे एरो कर दीजिए अर्थात नो उपपद्य अलग पद है तथा चुपपत् अवस्तुत्व सिद्धम यहाँ एक अर्थापति प्रमाण दिखाते हैं जिसको भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा था ग्राह्यम जनिमदि विषय अपलपति अर्थात भाष्य में कहा था ये अर्थात के ऊपर दो नंबर जो टिप्पणी दिया था वहाँ कहा था अर्थात अर्थापत्या ये अर्थापति प्रमाण यहाँ टीका में दिखाते है कहते हैं कि टीका में अंतिम पंक्ति में दृश्य वस्तुत्वे दृश्य पदार्थ अगर वास्तव होगा तो साही ही जो पंक्ति का आरंभ में था साही परमार्थ वस्तु अदृश्य मिथि भ्रुवाणा दृश्य वस्तु अगर वास्तव होगा परमार्थ अदृश्य ये कहने वाले श्रुति ये फिर संभव नहीं होगा क्योंकि एक समय में दो वास्तव नहीं होंगे अगर दृश्य वर्ग वास्तव हो जाएंगे तब परमार्थ वस्तु जो अदृश्य है अदृश्य वस्तु परमार्थ इसका संभव नहीं होगा क्योंकि एक समय में दो परमार्थ नहीं होंगे इसलिए दृश्य से वस्तुत्व अवस्तु तो वस्तु आत्म अदृश्य आत्मतत्व तो वास्तव है ये श्रुति संभव नहीं होगा न उप पद्य न उपपद्य करता हो गया सा श्रुति जो कि कहता है कि अदृश्यम परमार्थ वस्तु ये न उपपद्यते थे अर्थात ये समन्वय नहीं होगा घटेगा नहीं अगर दृश्य से वस्तुत्व सति दृश्य अगर वस्तु हो जाएगा तो ये श्रुति का अर्थ नहीं बटेगा ये श्रुति सार्थक नहीं होगा तो यहाँ अर्थापति वाक्य कहेंगे दृश्य से परमार्थ अदृश्य परमार्थ से न उपपद्यते थे दृश्य अगर वस्तु हो जाएगा फिर परमार्थ जो अदृश्य है वो वस्तु नहीं होगा एक समय में एक ही वस्तु होगा इसलिए परमार्थ जो अदृश्य उसका वस्तुत्वम अन्यथा था अनुपत्या दृश्य न उपपद्यते इस प्रकार के अर्थापति प्रमाण जैसा हम कहते हैं कि ये दिवाभुंजान से देवदत्त से रात्रि भोजनम विना नउपपद्य थे इसलिए तीन अत्व अन्यथा अनुपत्या रात्रि भोजनम कल्प्यते इसी प्रकार की यहाँ कहा जाएगा दृश्य पदार्थ अगर वास्तव हो जाएंगे तो अदृश्य आत्मतत्व तो वास्तव नहीं होगा तो अदृश्य आत्मतत्व तो वास्तव अन्यथा अनुपत्य दृश्य वास्तव नहीं हो पाएगा ये मिथ्या है कल्पित है व्यवहार करते हैं कहते हैं हम व्यवहार करते हैं व्यवहार करने से वास्तव हो जाएगा ये बात नहीं है तो ये वेदांत तो विचार का यही अर्थात तो प्राथमिक लाभ है व्यवहार करते हैं किंतु तो वास्तव अर्थात पारमार्थी ये नहीं है व्यवहार करते हैं जितना जितना व्यवहार करते हैं उतना उतना आवश्यकता पड़ता है जैसे व्यवहार घट जाएगा तो फिर हम नहीं कहेंगे ये व्यवहार होता है आगे तो उनको आगे ठीक है तथा च दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व सिद्धम अर्थात अर्थापति प्रमाण से अदृश्य आत्मतत्व का वास्तव न उपपद्यते अनुपपत्ति से अवस्तुम सिद्धम् जो वर्ग है वो वास्तवन नहीं है ये सिद्ध हुआ आगे थी में ननु सूतीर नीमति श्रुति विशेषजात निनुते पंक प्रक्षालायपता आशंक्य अग्राह्यन इदी व्याक पूर्व पक्ष शंका करता है ननु किम इति श्रुति बीच में दे दिया व्याख्यातम विशेष जातम श्रुति का अनुय होगा निन्नुते के साथ ये श्रुति क्यों अपलाप कर रही है किसका अपलाप कर रहा है बीच में दे दिया व्याख्यातम विशेष जातम व्याख्यातम शब्द श्लोक में है स ऐसा नेति नैती व्याख्यातम निन्नुते यत व्याख्या तो, तो कौन है मूर्ता मूर्त जितना वही हो गया विशेष जातम जातम समूह विशेष समूह जो सब मूर्ता मूर्त है तो पूरा जगत ये सब को नि क्यों क्यों अपलाभ करती है क्यों निराकरण करता है तो करने से क्या हो गया कहते हैं पंक प्रक्षालन न्याय ये पंक प्रक्षालन न्याय है प्रक्षालद्धि पंक दूराद स्पर्शनम वरम पंक ये पाव में लगने के बाद लगा करके फिर उसको धोना तो ये क्यों कार्य करना है इसलिए कहते हैं प्रक्षालनाद ही पंक से पंको का धोने से बेहतर है दूराद आदि अस्पर्शन उसका स्पर्श ही न करे श्रुति ही पहले मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में जगत का सृष्टि कहती है कह के फिर बाद में उसका अपलाप करती है ये तो पंख प्रक्षालन न्याय हुआ पूर्व पक्ष कह रहा है फिर सृष्टि का कहना ही नहीं चाहिए था तो प्रक्षालन तंक प्रक्षाला न्यायाता आसंख्य सिद्धांत कहता है कि अग्राह्य भावे न इत्यादि व्याकरोती सर्वम अग्राह्य भावे न अजम श्लोक में कहा इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया आधा पंक्ति है श्रुतीर यहाँ तक हम लोग देख लिए थे उपाय उपेयनिष्ठता अजानत जो उपाय होता है उसका परिशमाप्ति हो जाता है उपेया में उपेय तथा प्राप्त तो उपाय का परिसम्ति होना है उपेय में किंतु जिसको ये बात पता नहीं है कि उपेय और एक अलग पदार्थ है वो फिर क्या करेगा उपाय सेना व्याख्यात से उपेयत ग्राह्यता माँ उसको उपेय और अलग है ऐसे पता नहीं है नहीं होने से क्या करेगा जो उपाय रूप से जिसका व्याख्यान है उसी को ही अंत मान लेगा ये जगत को ही अंत मान लेगा क्योंकि वही दिखता है तो सूती अगर इसका अपलाप नहीं करेगा तो फिर ये जो उपाय है जगत ब्रह्म प्राप्ति का इसी को ही ये ब्रह्म अंतिम मान लेगा उपाय व्याख्यात उपेयत ग्राह्यता माँ भूत उपेय ग्राह्य है उपाय ग्राह्य नहीं है किंतु जो उपेय को भिन्न है ऐसा नहीं जानता है वो उपायों को ही ग्रहण कर लेगा इति माभूत माभूत अर्थात न हो उपाय को ग्रहण करके न रहे इसलिए परमांशु जी, जी कहा करते थे रामकृष्ण परमांश जी मंदिर में जन्म हो सकते है मंदिर में मरना नहीं करते तो, वहा शरीर नहीं मतलब मरना नहीं अर्थात शरीर छोड़ना वो बात नहीं है अर्थात वही जीवन का अंतर नहीं हो जाना चाहिए मंदिर अर्थात उपासना उपासना हम आरम्भ कर सकते हैं कर्मों उपासना किन्तु वही अंतर नहीं हो जाना चाहिए वेद होना चाहिए अग्राह्य भावे न हेतु न कारण्नुते ये जो अजम आत्म तत्व है वो अग्राह्य भावे न हेतु न अग्राह्य भावे न हेतु न कारणे निनुते निन्नुते ग्राह्यम सर्व ये जगत जो है वो सब ग्राह्य है ये सब ग्राह्य को ये अपलाप करते हैं उपाय तो किसका किसान उपाय अर्थात तो पूरा जगत ये उपाय ही है अर्थात तो जगत में हमको कर्म के लिए उपाय सारे सामग्री है ये वेद का कर्म कांड है उपासना के लिए कहीं को उपासना के लिए उपास्य देवता ये भी चाहिए तो उपास्य देवता जो है वो भी जगत अंत तो पाती तो जो उपास्य है और उपासक अर्थात जीव भाव को प्राप्त किया और उपासना में जो बाकी मनो बाकी जो उपदेश करने वाले ये सब जगत अंत ये सब उपाय कुटी में आ जाएंगे ये हो गया उपासना में आगे ज्ञान का विषय में तो यहाँ कहेंगे शास्त्र आचार्य ये सब उपाय हैं ये सब अंत नहीं है ये सब, सब उपाय है ये सब जगत अंतपाती है शास्त्र भी जगत का अंत है और आचार्य भी जगत का अंत है ये सब अर्थात हमारा पर्यावसान अंतर नहीं होना चाहिए उनका तो उपाय उपयोग अर्थात शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य में छोड़ के बाकी सब उपाय भी है अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग उपाय हाँ वो सब अबांतर उपाय अर्थात मध्यवर्ती उपेय बद्रमनाथ जाना है तो कहेंगे रुद्रप्रयाग तो जाना इसी प्रकार ठीक है द्वे वाव इदीना व्याख्यात रूप प्रपंच मात्र ब्रह्त्म पर्यवसायिताप्यन ब्रह्मवद उपाय अभिमत प्रपंच से वस्तु ग्राह्यशंका या सा भूतराह्यन अद्वतीय्रह्मस्वूपन आरोप प्रपंचम प्रतिषेधति श्रुतिर भाष्यवाक्यता वर्त्य है द्वे च मूर्त च इस प्रकार के मूर्तामूर्त ब्राह्मणों में कहा गया इत्यादि न्याख्यात जो व्याख्यान हुआ मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में रूप प्रपंच मूर्ता मूर्त दोनों ही ब्रह्म का रूप है अद्वितीय ब्रह्मात्म मात्र पर्यवसायताम ये जो रूप प्रपंच कहा गया मूर्ता मूर्त ये सब का तात्पर्य क्या है अद्वितीय ब्रह्म मात्र में इसका पर्यवसान होना चाहिए उसी का ज्ञान के लिए ये कहा गया सृष्टि का कथन हुआ है और परमात्मा का ज्ञान करने के लिए वृद्धा को प्रथम खंड में शायद ये दो पांच उन्नीस या अठारह है रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव तदस्य रूपम प्रति ऐसा कहते हैं ये परमात्मा ही रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव अर्थात प्रत्येक अंतकरण में प्रतिबिंबित तो हो करके नाना रूप ये परमात्मा हो गया ऐसा क्यों हो गया कहते तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आ वही परमात्मा का रूप को जानने के लिए परमात्मा जीव बना।, बना है अर्थात परमात्मा जीव क्यों बना है कहते परमात्मा को जानने के लिए इसलिए ये वैदिक शास्त्र अंतिम में कहेगा तब ये सारा सृष्टि नाटक ही खेलिए कहेंगे लीला इसलिए कहते हैं अर्थात ये वैदिक धर्म ही एकमात्र कहेगा सृष्टि लीला इसमें कोई सत्यता नहीं है तदस्य से रूपम प्रति चक्षणा तो, तो इसी को कहते हैं है। अद्वितीय ब्रह्म मात्र में पर्यवसायता इसका पर्यवसान अंत होना चाहिए इसी प्रकार के किंतु अप्रतिपद्य अर्थात सृष्टि का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान के लिए ऐसा जिसको ग्रहण नहीं होता है शुद्ध चित्त नहीं होने से वो क्या करेगा ब्रह्मवद एव जैसे ब्रह्म ग्राह्य है अर्थात तो वही अंत होना चाहिए पर्यावसान होना चाहिए वो अर्थात सृष्टि का कथन ब्रह्म ज्ञान के लिए है ऐसा जिसको पता नहीं है वो ब्रह्म के जैसा उपायत्वेन अभिमतस्य प्रपंचस्य से ये प्रपंच उपाय है इसको क्या करेगा वस्तुत्वेन वस्तुत्व ग्रहण कर लेगा ब्रह्म जैसा ग्रहण होना चाहिए ये प्रपंच भी ऐसा ही ग्रहण हो जाएगा इति आशंका या जो आशंका है ऐसा मां भूत इस प्रकार के ग्रहण न हो जाए इति अशेष विशेष राहित्य शेष का निराकरण करके अधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निर्धारणार्थम ब्रह्म अद्वितीय है उसका स्वरूप का निर्धारण करने के लिए आरोपित प्रपंचम प्रतिषेद आरोपित प्रपंच इसका प्रतिषेध किया जाता है दिन में अगर हम दस बार सुनेंगे ये प्रपंच मिथ्या है प्रपंच मिथ्या है तो हमको दस संस्कार बनेगा अब दस संस्कार बनने से आप खाली गणित लोग आएंगे तो साल में हमको साढ़े तीन हजार संस्कार बने तो अगर साढ़े तीन हजार हमारा अंदर में संस्कार आएगा कि प्रपंच से मिथ्या है प्रपंच से मिथ्या है अब पानी बालती लेकर ले के कितना भागेंगे इसलिए ना ये, ये यमुना लाल बाजा जो गए थे रमन मोर्ची के पास तो आने का समय में पूछे की महात्मा महात्मा जी के लिए कोई संदेश महात्मा जी अर्था गांधी जी तो महर्षि बोले कि हृदय से हृदय बात होता है इसलिए और कोई मतलब शादी का आवश्यक नहीं है तो कहे कि ठीक है महात्मा जी के लिए आवश्यक नहीं है किंतु ये जो चल रहा है स्वाधीनता संग्राम इसके लिए कम से कम दो बाक्यो बोल दीजिए वो बहुत काम का होगा तो वो एक बात बोल रहे थे <laughs> कि पानी बाल्टी लेकर के आप कितना दौड़ेंगे सीधा कह दिए उनको <laughs> तो ठीक है वो ऐसा कहे कि, कि वो काम करने के लिए दूसरे लोग थे जिसका जो काम वो करना चाहिए तो वो नहीं कह रहे कि, कोई ये काम नहीं करना चाहिए सभी काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं आगे ठीक है में उपाय से कल्पित वस्तुत्व अभाव उपेय च रूपत्वात कथम तथा विध वस्तु प्रतिपत्तिर इतिहास्य अजम इत्यादि ब्याचते पूर्व पक्ष शंका करता है ये जो उपाय है ये भी तो कल्पित है उपाय से कल्पितत्व ना किन्तु उपाय हो गया प्रपंच ये कल्पित है वस्तुत्व अभाव ये कोई पार्थिक तो नहीं है तो नहीं होने से उपेय से सदा एक रूप जो उपेय है ब्रह्म वो सर्वदा एक रूप है उपेय जो है मिथ्या है उपाय जो है मिथ्या है उपेय जो है एक रूप है तो भी आप किसको आश्रय करके वो उपेय का ज्ञान करेंगे मिथ्या को आश्रय करके आप सत्य को कैसे प्राप्त कर लेंगे और सत्य में तो कोई भेद नहीं है एक रूप है अगर सत्य में प्रमाण प्रमेय इत्यादि भेद होता तो सत्य प्रमाण के द्वारा आप सत्य प्रमेय को प्राप्त कर सकते हैं जितने सारे उपाय है सब मिथ्या हो गया तो होने से उपेय से सद सदा एक रूपत्वा अर्थात उपेय में कोई भेद नहीं है तात्पर्य है कि कोई वास्तव प्रमाण नहीं रहा क्योंकि वास्तव जो है वो तो एक रूप है कोई वास्तव प्रमाण पारमार्थिक प्रमाण नहीं होने से कथम तथा विध वस्तु प्रतिपत्ति है। वो जो एक रूप वस्तु है अद्वैत वस्तु है उसका प्रतिपत्ति कैसे होगा मिथ्या उपाय से सत्य के ज्ञान नहीं हो पाएगा पूर्व पक्षी कहने का तात्पर्य है इत्यादि व्यासष्टे भाष्य में ततचनिष्ठता जानत उपेयर चूप तवाजाभ्यरम अजम आत्मत प्रकाशते स्वये इसी प्रकार से इसी प्रकार से अर्थ दमूह का निषेध करके उपाय से उपेयनि एवं जानता जो उपाय है उसका पर्यावसान हो जाएगा उपेय में पर्यवसान अर्थात अंत उपाय का कार्य है उपेय तक पहुंचा देना तो उपाय निष्ठता उपाय में निष्ठा हो जाएगा इसी प्रकार की जो जानता हुआ उपेय से नित्य एक रूपत्व जो उपेय है वो एक रूप है नहीं तो हम उपाय को आश्रय करके एक उपेय में पहुंच गए फिर वहां पता चलेगा ये उपय नहीं और एक उपेय है तो इसलिए कहते हैं उपेय तो एक रूप है बाकी कोई उपेय नहीं है तस्य तथा उपेय से वो जो उपेय हो गया उपेय जो प्राप्तव्य सबाहभ्यंतर अज ये मुंडक श्रुति है दिव्यो है मूर्त पुरुष सबाहभ्यंतरों यज वो बाह्य और अभ्यंतर के साथ बाह्य अर्थात कार्यम अभ्यंतर अर्थात अभ्यंतरम अर्थात कारण कार्य कारण के साथ साथ अर्थात उसका अधिष्ठान रूपेण अजम अथ तो अजन्म है अविक्रिय है कोई विचार नहीं है आत्म तत्व तो प्रकाश ते स्वयं तो जब निश्चय हो जाता है कि ये जगत केवल परमात्मा का प्राप्ति के लिए ही है तो फिर वो परमात्मा प्राप्ति के लिए उद्यम करता है तो आगे प्राप्त कर लेता है सरोपित सर्व निषेधाद निश्चयः वस्तुभाव निश्चया आरोपित्पाधिष्ठानतिरेकेण असत्व उपाय मूर्खादर उपेय अद्वतीय ब्रह्ममात्रता प्रतिप्यम से ब्रह्मणस सदाएकूपूटस्थ निदृष्टिस्वभाजानत तस्य उत्तम अवये अन्यपेक्षा आत्मतत्व मुक्त विशेषण प्रकाशी भवति। समारोपितस्य सर्वस्य सो जितने सारे कल्पित पुरा जगत मूर्ता सर्वस्य निषेधा सब कुछ को जब निषेध करेंगे स्वातंत्रेण क्यों निषेध कर देंगे कहेंगे उनका स्वातंत्रेण वस्तुत अभाव निश्चय हो गया इनका स्वतंत्र सत्ता नहीं है दिखते हैं किंतु तो अधिष्ठान का सत्ता स्फूर्ति से ही ये दिखते हैं अधिष्ठान हो गया आप, आपका सत्ता स्पूर्ति है तो सूर्य का सत्तास्पूर्ति है आप नहीं है तो सूर्य कहाँ है, है उनका स्वतंत्र सत्ता स्पूर्ति नहीं है स्वातंत्रण वस्तु वस्तुत्व अभाव निश्चय निषेध का अर्थ है कि ये मिथ्या है यही निषेध हो गया वो दिखेंगे नहीं ऐसा निश्चय आवश्यक नहीं है दिखेंगे नहीं वो तो योग मार्ग हुआ वैदांत कहेगा वो दिखता है दिखने दो वो मिथ्या है ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए तो ऐसा निश्चय हो जाने से धीरे धीरे आगे ये घट जाएगा व्यवहार इत्यादि तबस्तु तो अभाव निश्चय आरोपित सर्पा देर अधिष्ठान अतिरेक असत्व दृष्टान्त तो जो आरोपित सर्प है उसका अधिष्ठान कौन है तो अधिष्ठान अतिरिक असत्व तो अधिष्ठान अतिरिक उसका सत्ता नहीं है इसी प्रकार की उपाय से जो उपाय है मात्रता में प्रतिपद्य मानस्य ये तो उपेय जो ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म, है, ब्रह्म है, ये उनका परसान है अंत वही है वही अधिष्ठान है निषेध करने से वही बच जाएगा इसी प्रकार की प्रतिपद्य जो इस प्रकार की जानता है इसका और करने से का निशेध करने से रह जाएगा मानस्य मानस्य साधकस्य अधिकारी और सदा एक रूपस्थ नित्य दृष्टि स्वभावि जानता अधिकारी ये जान लिया कि सृष्टि जो है ब्रह्म में उसका तात्पर्य है एक बात ये जान लिया दूसरा बात जान लिया कि ब्रह्म जो है सदा एक रूप है कूटस्थ है नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है इस प्रकार की जानत है दो चीज जान लिया नित्य को जान लिया और नित्य को जान लिया अनित्य का मिथ्या तो निश्चय कर लिया नित्य को जान लिया इस प्रकार की जानत वो कौन है कहते तस्विकारी है जो उत्तम अधिकारी है चित्त शुद्ध हो जाने से इस प्रकार की स्थिति आएगी स्वय स्वयम स्वयम भाष्य का अंतिम शब्द है ना स्वयम तो उसी को कहते हैं स्वयम का अर्थ अन्य अपेक्षाम जिसको ये दृश्यमान जगत मिथ्या निश्चय हो गया और कूटस्थ नित्य स्वरूप एक रूप है ऐसा निश्चय हो गया तो अन्य अपेक्षाम अंतरेण छह कहते हैं प्रसंख्यादि अन्य क्या हो सकता है कि प्रसंख्याना प्रसंख्याना प्रसंख्या ध्यान इत्यादि का आवश्यकता नहीं है उसका निश्चय हो गया अंतर है न आत्मतत्व आत्मतत्व जो विशेषण सब कहा गया नित्य है एक रूप है सबायाभ्यंतरम अजम इस प्रकार के आत्मतत्व प्रकाशी उक्त विशेषण में बहुग्रह हैं उक्तम विशेषण यश ऐसे जो ब्रह्म है स्वयं प्रकाशी प्रकाशित तो हो जाता है तो कल्पित उपायत्व प्रतिबिंबादि पूर्व पक्ष शंका दिखाया था कल्पित तो कैसे उपाय होगा जो स्वयं वास्तव नहीं है वो कैसे वास्तव चीज का ज्ञान कराएगा सिद्धांति उसके लिए दृष्टान्त तो देता है देखिए कल्पित से जो कल्पित तो होता है वो भी उपाय बनता है जैसे प्रतिबिंबवत ये प्रतिबिंब बिंब का ज्ञान में उपाय है हम लोग जब तिलक करते हैं तो देखते हैं प्रतिबिंब को करते हैं क्या प्रतिबिंब में तो में करते हैं तो मिथ्या भी ये सत्य का ये अर्थात तो उपाय हो सकता है सिद्धांत कहता है कि पूरा जगत ये उपाय मात्र है तो यही परियोसाना नहीं होना चाहिए उपाय उपाय को उपाय बना करके उसे तक जाना है ये छब्बीस मां कार्य का उच्चारण करेंगे आगे फिर और विचार आरंभ करते हैं टीका में आत्मतत्वम अजम अद्वितीयम परमार्थभूतम जो आत्मतत्व तो है अज अर्थात मेरा जन्म नहीं हुआ है, शरीर का जन्म तो वो होता ही है वो शरीर ये कुछ दूर तक पहुंचा देगा फिर वो छूट जाएगा फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा तो जो मिलेगा कहते हैं कि ये वृद्धारण्य को उपनिषद में आता है नवान नवतरम और कल्याण रूपात तो कल्याण रूपोतरम तो ये जो शरीर मिला है उससे आगे जो शरीर मिलेगा वो तो नूतन मिलेगा किंतु कल्याण रूपत्त तो तो और कल्याण रूप तो अधिक मिलेगा इस बार जहाँ लेकर के छोड़ेगा अगला बार उससे और अधिक मिलेगा श्रुति हैं है इसको भगवान में कहते हैं ना जो ष्ठ अध्याय में आया ना दुर्गतिम तात अध्याय तो, का नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गति कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात नहीं गच्छति अर्जुन को कहते हैं अर्जुन पूछता है न तो हमको तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और इधर भी ये सब छूट गया हमारा कर्म भी ये सब छूट जाएगा तो फिर तो वह पार्श्व से भ्रष्ट होकर छिन्नम अभ्रम एवं नश्यति तो उतर देते हैं कल्याणकृति दुर्गति नहीं गचति पश्चिद कभी नहीं जाएगा ये भगवान का भाक्य है तो ये वही वृदारण के मंत्र के आधार पर ही होता है अर्थात अगर हम कल्याण मार्ग में लगे हैं अगर हम कुछ उद्देश्य साधन करने के लिए कुछ कामना प्राप्ति करने के लिए कल्याण मार्ग में कल्याण मार्ग खाते उपासना ज्ञान मार्ग में लगे हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा फल अगर निष्काम होकर के ज्ञान मार्ग में केवल मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लगे हैं उसको आगे शरीर निश्चित ये मिलेगा और कल्याण मिलेगा भगवान का वाक्य है और वेद का वाक्य है ये मिलेगा ही मिलेगा हो गया में जो लोग वेदांत में आ पाएंगे उनका ऐसा कर्म होना बहुत अर्थात तो तो संभावना बहुत कम होगा क्योंकि ऐसा कर्म होगा तो अर्थात तो है की चित्त शुद्ध इतना नहीं होगा चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वेदांत में नहीं आ पाएगा इसलिए वेदांत में आने के बाद ऐसे जाना ये बहुत कम है तो इसका और प्रमाण है कि भरत का तो उनका ठीक है मृग प्राप्त हो गया किंतु उनका बाकी कुछ हानि नहीं हुआ उनका बिल्कुल स्मृति ऐसे बना रहा भी उसको मालूम मालूम रहा तो इसलिए दुर्गति नहीं हो जाएगा खाली कुछ दिन के लिए थोड़ा ब्लॉक हो गया किंतु उसका मानसिक स्थिति तो ऐसे ही रहा शारीरिक स्थिति थोड़ा ऐसा आ गया मानसिक स्थिति ऐसा आ गया वो तो उनको इसी जन्म में होता है अर्थात तो कभी इतना शरीर खराब हो जाएगा कि आप खटिया में लेटे रहेंगे किंतु आपका मानसिक स्थिति जिनको वेदांत कहा है वो कह तो शरीर ऐसा होता है वो तो होगा तो जैसा एक जन्म में होता है ऐसे जन्मांतर में होगा ऐसा सर वेदांत तो, तो शरीर को लेकर के ज्यादा ये नहीं करता वो मन को लेकर के करता है तो वेदांत तो कहता है कि आपका मन का प्रारब्ध पूरा हो जाए शरीर का प्रारब्ध तो होगा ही होगा अगर इसी शरीर में मन का प्रारब्ध पूरा हो गया तब तो मुक्त तो हो जाएगा मन का प्रारब्ध अर्थात ये जो सुख दुख भोगना तो कहेंगे अगर मन का प्रारंभ तो कैसा पूरा कर देगा कहते हैं कि आप इतना सुख दुख भोग लीजिए कहते जितना होना है उतना होगा कहेंगे आप साधना अगर इतना जोर करेंगे आप सात्विकता बढ़ाने के लिए अगर आपका ये सूक्ष्म शरीर का जितना दुख भोगना है वो सब हो जाएगा किंतु ये बहुत अर्थात ये रहने से मतलब तामसिकता राजसिकता बहुत ज्यादा रहने से नहीं कर पाएगा किंतु अगर थोड़ा बहुत सात्विकता आ गया अगर जोर लगाएगा तो सारे दुख भोग ले सकता है इसी जन्म में पार कर सकता है उतना जोर लगाना है कैसे नवान नवतरम ये है कल्याणाध कल्याण एक तीर्ण जलो का न्याय है मैं देख करके कह दूंगा ये शायद चार चार चार चार में कही है देखेंगे जो मंत्र पुष्प है ना चार चार में देखेंगे तीर्ण जलों का ये शब्द है उसी मंत्र में ये नवान नवतरम कल्याणार्थ कल्याणतरम ऐसे मंत्र है चार चार में बृहदारण्य मिलेगा आगे टीका मैं द्वैतम तो माया कल्पितम असद इति प्रतिपादितम जो द्वैत है वो तो माया कल्पित है असद इति ऐसे प्रतिपादन किया गया त्रतव हेतुअंतर मह अर्थात आत्मतत्व तो परमार्थ है अद्वितीय है और द्वैत जो है माया कल्पित है ये प्रतिपादन किया गया फिर और दुबारा अंतर दिखाते है सतो माया जन्म युज्यते न तो तत्त ति जायते सो हि म तत्वतः जन्म नुज्य सो ही मयया जन्म सतो तत्वतः तू न युज्यते इस प्रकार अनुला सो ही मयया जन्म तत्वतः तू तू तत्वत तो से मैया करके न युज्यते और तत्वतः तत्व तत्वतः जायते तस्य जात ही जायते यहाँ कहते हैं कि सतह पंचमी लेंगे अर्थात जो विद्यमान से माया से दूसरा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जो विद्यमान है उसे माया से दूसरा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है सत में पंचमी लेने से और सत में ष्ठी लेने से तो विद्यमान से सतकार विद्यमान तो विद्यमान से माया से उत्पन्न होता है अथवा विद्यमान से जन्म उज्ज्यते दोनों प्रकार के विग्रह दिखाएंगे न तो तत्वतः तो वास्तव जन्म नहीं हो पाएगा माया से ही जन्म होगा और जो लोग कहते हैं कि वास्तव जन्म होता है यश्यश्य यश्य मते तत्व तो, तो जायते वास्तव जन्म होता है तो कहेंगे जातम ही जायते अगर वास्तव जन्म होता है कहते किस का जन्म हुआ कहते हैं जिसका जन्म हुआ वो भी जात मानना पड़ेगा जात ही जायते क्योंकि जो अज है उसका तो जन्म नहीं होगा तो जो जात है उसका जन्म होगा तो जात का जन्म मानेंगे तो फिर जो जन्म हुआ वो जात हुआ उसका जन्म होगा तो अगर आप वस्तुत तो जन्म मानेंगे तो उसमें ये अनवस्था दोष होगा क्योंकि जात ही जायत है जो जन्म हुआ वही जन्म होगा फिर जो जन्म हुआ वही जन्म होगा इसी प्रकार की अनवस्था दोष होगा अगर वास्तविक जन्म मानेंगे तो क्योंकि जो अजय उसका वास्तविक जन्म हो जाएगा नहीं होगा फिर वास्तव जन्म किस होगा कहते जी जात दो भाग हो जाएगा कि अजय है कि जात अजय का तो नहीं होगा जातो का ही जन्म होगा वास्तव जन्म होगा तो जात का जन्म होगा जो जन्म हो गया वो जात हो गया उसका जन्म होगा ये अनुवस्था इसलिए वास्तव जन्म तो नहीं होगा ये केवल अर्थात कहते हैं क्या ना केवल अर्थाधात्म्य कर जाता है जैसे अर्थात तो रज्जू को सर मान लिया इसी प्रकार कहते हैं ना एक घर है और घर का मालिक उस घर में तादात्म्य कर गया और दूसरा आदमी उसमें तादात्म्य नहीं करता तो यही हो गया कि मेरा है ये जो तादाद कर जाना इसी प्रकार जीव है कि शरीर में तादात्म्य में कर जाता है ये शरीर मेरा है और एक आदमी कहेगा ये घर मेरा है फिर दूसरा आदमी उसको और करेंगे नहीं करेंगे इस प्रकार के एक जीवो इसमें तादाद में कर जाने से दूसरे जीवो इसको ऊपर ये नहीं देखेंगे ये बिल्कुल ऐसा ही है और जिसको ज्ञान हो गया कहेंगे तादाद में छुड़वा लिया कहेंगे घर उसका था वो सन्यास ले लिया ये घर ऐसा है पढ़ा है पढ़ा है हमको और क्या है चल गया तो जिस प्रकार की शरीर के साथ केवल के तादाद में कर लिया मान लिया तो जितना इसको धीरे धीरे करता तो हटा ले तादाद में।, में हटा लेने से घर से स्वामी छोड़ लेने से ये घर टूट जाएगा क्या कुछ नहीं छूटेगा इसका स्वामी तो हट जाने से वो मर जाएगा करता नया एक लोग कहते हैं ना जीवन योनि प्रयत्न है वो जीवन योनि प्रयत्न शरीर को चलाता है परमात्मा का विलक्षणता देखिए शरीर को चलाने के लिए जो चीज है वो जीव का अनुमति नहीं चा, चाहते हैं जीव का नियंत्रण है दस इंद्रियों के ऊपर और इससे शरीर चलता है क्या शरीर तो चलता है देखिए आपका लंग्स आपका हार्ट आपका किडनी आपका वो सब के ऊपर चलता है उसके ऊपर जीव का नियंत्रण नहीं है तो कैसे चलता है इसलिए नया एक लोग कहते हैं जीवन योनि प्रयत्न उसका नियामक कौन है ईश्वर अर्थात तो ये शरीर को ईश्वर चलाता है और आपको वहां क्या दिया गया है कहते हैं कि थोड़ा अर्थात संकुचित तो स्वातंत्र दिया गया, गया ना पार्शियल ऑटोनोमी केंद्र सरकार के हाथ में सब पावर है ये राज्य सरकार को थोड़ा दे दिया कहते ना जैसे करते हैं ऐसा ही है और जीव उसको लेकर के खुदेगा, तब तो वास्तव तो विचार करेंगे तो सारे तो ये परमात्मा के हाथ में जीव बिल्कुल कार्य ना करे एकदम कोमा में रहे तो परमात्मा अपना चलाते रहेंगे तो इसलिए जितना इसको विचार करेंगे ये क्या है छोटा मोटा को लेकर के ये करता है तो ये धीरे धीरे उससे और मौत को हट जाएगा आसक्ति छूट जाएगी आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुदच्य से पूर्ण